सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के बेहद महत्वपूर्ण फैसलों में से एक ये है कि हर यूनियन मिनिस्टर को मांगे जाने पर अपनी सारी संपत्ति की जानकारी देनी पड़ेगी और वो इससे इनकार नहीं कर सकते और साथ ही ये भी आदेश है कि मिनिस्टर्स को हर साल के अंत में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट